भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार परंतु इसी के साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि अर्जुन ने अपने अभिमान का परित्याग किया हार मान गए और अहंकार को दूर कर अपने को कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया अहंकार के परित्याग से एवं आत्मसमर्पण से बिना किसी बाधा के भगवान ने उन्हें उसी क्षण ज्ञान का उपदेश दिया और अर्जुन का मोह दूर हो गया यही तो अहंकार की पराजय तथा पराभक्ति की महिमा है वैदिक संहिताओं को पढ़ने से यह मालूम होता है कि उस समय के लोग सांसारिक बातों से पूर्ण अभिज्ञ थे उन्हें क्षति जल तेजस तथा वायु के गुणों का पूर्ण परिचय था उन्हें मृत्यु का बहुत भय था वे दीर्घ जीवन के लिए देवताओं से विशिष्ट शक्ति की प्रार्थना करते थे किस प्रकार की उपासना से कौन सी शक्ति प्रसन्न होती थी यह भी उन्हें मालूम था उनमें बड़ों के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति थी शत्रुओं के प्रति द्वेष था उपासना के द्वारा मनोरथ की सिद्धि में उन्हें पूर्ण विश्वास था सुख दुख का ज्ञान अज्ञान का नित्य अनित्य का अभय अमर तथा अजर का इस लोक एवं परलोक का उन्हें पूर्ण ज्ञान था यही कारण था कि वे लोग अभय ज्योतिष स्वरूप उस परमात्मा के ज्ञान के लिए देवताओं की स्तुति करते थे देवताओं की उपासना में अपने अभिमान का तिरस्कार एवं अहंकार का नाश स्वीकार करना है परंतु सुख की प्राप्ति के लिए लौकिक उपायों की असफलता को मानना है अंत में उपासनाओं में भी जो सूक्ष्म रूप से अहंकार विद्यमान है उसे भी अंतकरण से सर्वथा निकालना है और दैवी शक्ति के बिना ये सब सफल हो नहीं सकते ये सभी बातें वैदिक समय के जिज्ञासुओं की एक अच्छी तरह मालूम थी उपासनाओं के अवसर पर साधक साध्य के साथ एक बन जाता था अर्थात जीवात्मा तथा तो परमात्मा के अभेद या एक के ज्ञान से ही चरम उद्देश्य की सिद्धि होती है यह भी वे लोग जानते थे और इस एक का साक्षात अनुभव करते थे ये सभी भावनाएँ तत्व तो जिज्ञासुओं के अंतकरण में स्पष्ट रूप से विद्यमान थीं इन बातों से यह स्पष्ट है कि दार्शनिक विचारधारा भारतवर्ष में सृष्टि के आदि से ही विद्यमान है और जिज्ञासु दुख की निवृत्ति के लिए तेजस्वरूप देवताओं के साथ उपासनाओं के द्वारा एक हो जाने के लिए तत्पर रहते थे यह तो साधारण बातें हुई अब हम कुछ विशेष बातों का उल्लेख यहाँ करते हैं वेद में जगत की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हैं अग्नि से जगत की उत्पत्ति कही गई है पश्चात सोम से पृथ्वी अंतरिक्ष दिन रात जल तथा औषधियों की उत्पत्ति मानी गई है त्वष्टा ने समस्त जीवों को उत्पन्न किया इंद्र ने समस्त पृथ्वी तथा अंतरिक्ष को उत्पन्न किया इन्होंने ही तीनों लोकों को तथा जीवों को उत्पन्न किया इसी प्रकार कभी विश्वकर्मा कभी वरुण आदि संसार की सृष्टि करने वाले कहे गए हैं इन विभिन्न मतों का अभिप्राय ऐसा मालूम होता है कि ये सभी अर्थवाद मात्र हैं साधकों को अपने कार्य की सिद्धि के लिए जिस किसी देवता की अपेक्षा हुई उन्हें साधक ने सबसे बड़ा बनाया यहां तक कि उन्हें जगत का श्रष्टा ही बना दिया यह स्वाभाविक है जिससे कार्य लेना है उसकी स्तुति में किसी प्रकार की त्रुटि करने से कार्य में सफलता नहीं मिल सकती इसलिए इन बातों के से समय समय पर भिन्न भिन्न कार्य के लिए भिन्न भिन्न शक्ति की प्रधानता स्पष्ट इस है इसी के साथ साथ यह भी कहा जा सकता है कि एकम सत बहुधा विप्रा इस मंत्र के अनुसार इन जैवताओं में अभेद है ऐसा उन लोगों का विश्वास था इस प्रकार की अभेद बुद्धि ऋग्वेद के मंत्रों में ही स्पष्ट है